महाभारत कर्ण पर्व अष्टपचा शमोध्याय अर्जुन का श्रीकृष्ण से युधिष्ठिर के पास चलने का आग्रह तथा श्रीकृष्ण का उन्हें युद्धभूमि दिखाते और वहाँ का समाचार बताते हुए रथ को आगे बढ़ाना संजय उवाच एवेश महानाशी संग्राम पृथ्वी क्रुद्धे अर्जुने तथा कर्णे भीमसे पांडवे संजय कहते हैं राजन इस प्रकार अर्जुन कर्ण और पांडव पांडुपुत्र भीमसेन के कुपित होने पर राजाओं का वह संग्राम उत्तरोत्तर बढ़ने लगा द्रोणपुत्रम पराजित्य अजिवाचार्या महारथान अब्रविद अर्जुनो राजन वासुदेव मिदम वचह नरेश्वर द्रोणपुत्र तथा अन्यन्या महारथियों को हराकर और उन पर विजय पाकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा पश्य कृष्ण महाबाह कर्णम पश्य संग्राम है काली अंतम महारथान महाबाहो श्री कृष्ण देखे वह पांडव सेना भागी जा रही है तथा कर्ण सम्रांगण में बड़े बड़े महारथियों को काल के गाल में भेज रहा है न च पश्याम दासारह धर्मराजम युधिष्ठिर नापकेतुर्युधाम श्रेष्ठ धर्मराज से देषते दासारह इस समय मुझे धर्मराज युधिष्ठिर नहीं दिखाई दे रहे हैं योद्धाओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण धर्मराज के ध्वज का भी दर्शन नहीं हो रहा है त्रिभागस्वशिष्टोय दिवसस् जनादन न चमा धार्तराष्ट्रशु कसिद युद्धअतिशये जनार्दन इस संपूर्ण दिन के ये तीन भाग ही शेष रह गए हैं दुर्योधन की सेनाओं में से कोई भी मेरे साथ युद्ध नहीं कर रहा है तस्मा प्रिय कुरन्त्र युधिषि दृष्ट कुशलि युद्धे धर्मपुत्र सहानुज फोधात्म स्थेय शत्रु सहसुगे अतः आप मेरा प्रिय करने के लिए वहीं चलिए जहाँ राजा युधिष्ठिर है वास्ते भाइयों से धर्मपुत्र युधिष्ठिर को युद्ध में सकुशल देखकर मैं पुनः सम्रांगण में शत्रुओं के साथ युद्ध करूँगा ततः प्राजाद्रथे नाथो विभत्सोर वचनाधरी यथो युधिष्ठिर राजा संजय महारथां तदनंतर अर्जुन के कथनानुसार से कृष्ण तुरंत ही रथ के द्वारा उसी ओर चल दिए जहां राजा युधिष्ठिर और संजय महारथी मौजूद थे अयोध्या अवे क्षमा गोविंद सभ्यसा चिन्ह अब्रवीत वे मृत्यु को ही युद्ध से निवृत्त होने का निमित्त बनाकर आपके योद्धाओं के साथ युद्ध कर रहे थे तन्दंतर जहाँ वह भारी जनसंहार हो रहा था उस संग्राम भूमि को देखते हुए भगवान श्री कृष्णी अर्जुन से इस प्रकार बोले पश्चिप महारौद्रो वर्तते भरत अक्ष पृथिव्याम क्षत्रिया नाम वही दुर्योधन कृते महान कुंती नंदन देखो दुर्योधन के कारण भरत वंशियों का भूमंडल के अन्य छत्रियों का महाभयंकर विनाश हो रहा है पश्य भारत भरत नंदन देखो मरे हुए धनुधरों के ये सोने के पृष्ठभाग वाले धनुष और बहुमूल्य तरकस फेंके पड़े हैं जात रूप मय नि निर्मुक्ता पन्नगा निबहन सुवर्ण में पंखों से युक्त झुके हुई गाठ वाले बाण तथा तेल में धोए हुए नाराज केचुल छोड़कर निकले हुए सर्पों के समान दिखाई दे रहे हैं हस्त खड जा परिष्कृतान वर्माण वर्माणे विद्धान हे रुक्म गर्भा भारत भारत हाथी के दांत की बनी हुई मूठ वाले स्वर्णजटित खडग तथा स्वर्ण स्वर्णभूषित कवच भी थे के पड़े हैं स्वर्ण अभिकृतान प्राशान शक्ति कनक भूषणान स्वर्ण में विपुला स्वर्ण प्रावर्णूषित शक्तियाँ तथा सोने के बने हुए पत्रों से मड़ी हुई विशाल गदाएं पड़ी है जातरूपमय चरषि पटिषा हेम भूषणा दंड कनक चित्रिप्रबिद्धां पर स्वर्णमयी ऋष्टि हेम भूषित पट्टी तथा स्वर्णजटित दंडों से युक्त थर से फेंके हुए हैं अया अयाकुंताच पतितान्मूसला गुरुहूठ सतग्निप चित्राश्च विपुलाघा तथा लोहे के कुंत भाले भारी मूसल विचित्र सतघ्नियाँ और विशाल परिघ इधर उधर पड़े हैं चक्राण्चाप विद्धानी तोमराश्च महारणे नाना विधान शस्त्राणी प्रगृह जय जीवंत दृश्य गत तत्वर इस महासमर में फेंके गए इन चक्रों और सोमरों को भी देखो विजय की अभिलाषा रखने वाले वेग योद्धा नाना प्रकार के शस्त्रों को हाथ में लिए हुए ही अपने प्राण खो बैठे हैं तथा जीवित से दिखाई देते हैं गात्र भिन्न मस्तक भिन्नमस्तकान छुंडान पश्च्योधान सहस्त्र सह देखो सहस्रो योद्धाओं के शरीर गदाओं के आघात से चूर चूर हो रहे हैं मूसलों की मार से उनके मस्तक फट गए हैं तथा हाथी घोड़े एवं रथों से वे कुचल दिए गए हैं मनुष्य है नागा सरसक्तिपाप्यश परघैराय से घोरिह युत परश शरीर बहुविच्छिन्नय शोड़ितौ परिप्लुत गताशुभिमित्रघूमय शत्रुसूदन बाण शक्ति दृष्टि पट्टी भयंकर लोह निर्मित कुंत और से मनुष्यों घोड़ों और हाथियों के बहुसंख्यक शरीर छिन्न भिन्न होकर खून से लथपथ और प्राण सुन्य हो गए हैं और उनके द्वारा रणभूमि आच्छादित दिखाई देती है बाहुभ चंदना दिग्धे सा सतमधत्र सतलत्रेह स केयूर भाति भारत मेहदरी भारत चंदन चंचित अंगदों और केयूरों से अलंकृत सोने के अन्य आभूषणों से विभूषित तथा दस्तानों से युक्त वीरों की कटी हुई भुजाओं से युद्धभूमि की अद्भुत शोभा हो रही है सांगुत्रुजाग्रह्रवि हस्ति तरशचूाणीव शिरो पतिभाक्षाणा विराजते सुंदरा सा के समान विशाल नेत्र वाले वेघशाली वीरों के दस्तानों सहित आभूषण भूषित हाथ कटकर गिरे हैं हाथियों के सुन्द दंडो के समान भोटी जांघें खंडित होकर पड़ी हैं तथा श्रेष्ठ चूड़ामी धारण किए कुंडल मंडित मस्तक भी धड़ से अलग होकर पड़े हैं इन सब के द्वारा रणभूमि की अपूर्व शोभा हो रही है कबंधय सोड़िता भरत छिन्नगात्र सिरोधरे भूर्भा बरसरेठ जिनकी गर्दन खट गई है विभिन्न अंग छिन्न भिन्न हो गए हैं तथा जो खून से लतपथ होकर लाल दिखाई देते हैं उनका कबंधों धड़ों से रणभूमि ऐसी जान पड़ती है मानो वहाँ जगह जगह बुझी हुई लपटों वाले आग के अंगारे पड़े हो रथाश्च बहुधा भगनान हेम सुभान पश्च अनणांरा देखो जिनमें सोने की छोटी छोटी घंटियां लगी है ऐसे बहुत से सुंदर रथ टुकड़े टुकड़े होकर पड़े हैं वे बाणों से घायल हुए घोड़े मरे पड़े हैं और उनकी आते बाहर निकल आई है अनुष्कर्षानुपाशांगान पता का विविध ध्वजान रथ च महासंखान पांडुरा च अनुकर्ष उपासंग पता का नाना प्रकार के ध्वज तथा रथियों के बड़े बड़े श्वेत शख बिखरे पड़े हैं निरस्त जेहवान मातंगान शयान पर्वतोपमान वैजंते विचित्राश्चता गजवाजिना जिनके जीभें बाहर निकल आई है ऐसे अगणित पर्वताकार हाथी धरती पर सदा के लिए सो गए हैं विचित्र वैजंती पताकाएं खंडित होकर पड़ी है तथा हाथी और घोड़े मारे गए हैं वारणा परिस्तोमां तथे बाजी न कम्बला विपाटी तचित्राश्च रुप्य चित्रांकुकुश भिन्नाश्च बहुधा घंटा महदिपति घटे हाथियों के विचित्र झूल मृगचर्म और कम्बल चिथड़े चिथड़े होकर गिरे हैं चांदी के तारों से चित्रित झूल अंकुश और अनेक टुकड़ों में बटे हुए बहुत से घंटे महान गजराजों के साथ ही धरती पर गिरे पड़े हैं वै दुर्यदंडा शुभान पतिता भुवे बद्धा साधे भुजा ग्रह सुवर्ण विक्रता कथा जिनमें वैधुरमणि के डंडे लगे हुए हैं ऐसे बहुत से सुंदर अंकुश पृथ्वी पर पड़े हैं सवारों के हाथों में सटे हुए कितने ही स्वर्ण निर्मित कोड़े कटकर गिरे हैं विचित्र मणिचित्रांश जात रूप महान अस्वास्तर परिस्तोमानकितान भुवीन विचित्र मणियों से झटित और सोने के तारों से विभूषित रंग कुमृग के चमड़े के बने हुए घड़ों की घोड़ों की पीठ पर बिछाए जाने वाले बहुत से झूल पर पड़े हैं चूड़ा विचित्रताह मंचन प्रसाणी चाप विधानी चाम नरपतियों के मणिमय मुकुट विचित्र स्वर्ण में हार छत्र चबर और व्यजन फेंके पड़े हैं चंद्र नक्षत्र भाष वदन चारुकुंडल क्लिप्त शमश्रो भी वीराण समृत वजन पश्य संचन्नाम महिम चोड़ित करद देखो चंद्रमा और नक्षत्रों के समान कांच्यम मनोहर कुंडलों से विभूषित तथा दाढ़ी मूझ से युक्त वीरों के आभूषण भूषित मुखो से रणभूमि अत्यंत आच्छादित हो गई है और इस पर रक्त की जम गई है सजीवाशा पराण पश्यूज मानन समत उपासमान बहुशोन्यस्त्रे विषा पते ज्ञात विशिता प्रजापालक अर्जुन उन दूसरे योद्धाओं पर दृष्टिपात करो जिनके प्राण अभी तक शेष हैं और जो चारों ओर करा रहे हैं उनके बहुसंख्यक कुटुम्बीजन हथियार डालकर उनके निकट आ बैठे हैं और बारम्बार रो रहे हैं जोत्राता तरह पुनर्युद्धाय गंति जय गृद्धा प्रमंड जिनके प्राण निकल गए हैं उन जो योद्धाओं को वस्त्र आदि से ढककर विजयाभिलाषी वेगशाली वीर पुनः अत्यंत क्रोध पूर्वक युद्ध के लिए जा रहे हैं अपरे तत्र त्र तिधाम यात यातभि पति सूर याचमा तथोदक दूसरे बहुत से सैनिक रणभूमि में गिरे हुए अपने सूरवीर जनों के पानी मांगने पर वहीं इधर उधर दौड़ रहे हैं जलार्थम चता के चिन्हा बहुड़ सन्वृत्ता से सूरा तान वही दृष्टि विचेत सह जलम परस्परम अर्जुन कितने ही योद्धा पानी लाने के लिए गए इसी बीच में पानी चाहने वाले बहुत से वीरों के प्राण निकल गए वे सूरवीर जब पानी लेकर लौटे हैं तब अपने उन संबंधियों को चेतना देख कर पानी को वहीं फेंक परस्पर चीखते चिल्लाते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं जलम पीताज श्रेष्ठ वीर अर्जुन इधर देखो कुछ लोग पानी पीकर मर गए और कुछ लोग पीते पीते ही अपने प्राण खो बैठे कितने ही बांधव जनों के प्रेमी सैनिक अपने प्रिय बांधवों को छोड़कर उस महासमर में जहां तहां प्राण सुनने हुए दिखाई देते हैं तथा नर श्रेष्ठ संदान पुनः भ्रुक्ट कुटिल वक्त प्रेक्ष समे उन दूसरे योद्धाओं को देखो जो दाँतों से ओठ चबाते हुए टेढ़ी भावों से युक्त मुखों द्वारा चारोर दृष्टिपात कर रहे हैं एवं ब्रुवस्धा कृष्ण जय जत्र जुधिष्ठिरा अर्जुन शापे महारणे इस प्रकार बातें करते हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उस महासमर में राजा का दर्शन करने के लिए उस स्थान की ओर चल दिए जहाँ राजा युधिष्ठिर विद्यमान थे याहि या गोविंदमुहु रचोदयत ताम युद्धभिम पार्थस्ताथ माधव स्वरमात कृष्ण पार्थमा हन हृदय पश्य पांडवराजानम उपयाता पार्थिवान अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बारम्बार कहते थे चलिए चलिए भगवान श्री कृष्ण बड़ी उतावली के साथ अर्जुन को युद्ध भूमि का दर्शन कराते हुए आगे बढ़े और धीरे धीरे उनसे इस प्रकार बोले पांडु नंदन देखो राजा के पास बहुत से भूपाल जा पहुँचे हैं कर्णम पश्य महारंगे ज्वलंतम इव पावकम असोभि मोमहेश्वास सन्निवृत्तो रणम प्रथि उदर दृष्टिपात करो युद्ध के महान रंग मंच पर प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहा है और महाधनुर्धर भीमसेन युद्ध स्थल की ओर लौट पड़े हैं तमेहते निवर्तन ते धृतुम्ड पांचाल संजयाना च पांडवानाम च ये मुखम पांचालो सुजयों और पांडवों के जो धृत आदि प्रमुख वीर हैं वे भी भीमसेन के साथ ही युद्ध के लिए लौट रहे हैं निवृत्त स पुनः पार्थ भग्नम महत कौरबाह कर्णो रोधे जुना अर्जुन वह देखो लौटे हुए पांडव योद्धाओं ने शत्रुओं की विशाल वाहिनी के पांव उखाड़ दिए भागते हुए कौरव वीरों को यह कर्ण रोक रहा है अंतक प्रतिमो शक्रतुल्य पाक्रम असौ गति कौरभ्य द्रोड़ी श्रीताम कुरुनंदन जो वेग में यमराज और पराक्रम में इंद्र के समान है वह शस्त्र धारियों में श्रेष्ठ अश्वस्था उधर ही जा रहा है तमेव प्रद्रुतम संख्य धृतो महारथ अनुप्रयात संग्रामे हतान् पश्य संजयान महारथि धृष दुम युद्ध स्थल में बड़े वेग से जाते हुए अस्वस्थामा का ही पीछा कर रहे हैं वह देखो संग्राम में बहुत से संजय भी मार डाले गए वासुदेव सुदेव कितो राजघोर प्रादुरासी महारण राजन, महा प्रादु महा राजन अत्यंत दुर्जय वीर भगवान श्रीकृष्ण ने किट धारी अर्जुन से ये सारी बातें बताई तत्पश्चात वहां अत्यंत भयंकर महायुद्ध होने लगा सिंहनाथाश्चव प्रादुरासन सगवे उभय से नजन मृत्यु कृपर्तनमेशर दोनों सेनाओं में वृत्त को ही युद्ध से निवृत्त होने की अवधि नियत करके संघर्ष छिड़ गया और वीरों के सिंहनाद होने लगे एवं क्षयो वृत्त पृथिव्या पृथिवीपते तबकाना परेशा च राजन दुर्मित्रे तब पृथ्वीनाथ इस प्रकार इस भूतल पर आपकी और शत्रुओं की सेनाओं का महान संहार हुआ है राजन यह सब आपकी कुमंत्रणा का ही फल है इतिश्री महाभारते कर्ण पर वासुदेव बाह की अष्ट